राज तन में करे भक्ति जागीर ले ज्ञान से ले रजपूत सोई क्षमा तलवार से क्षमा तलवार से जगत को बसी करे प्रेम की जुझ मैदान हो लोभ और मोह हंकार दलमार के काम क्रोध नाम बचे कोई दास पलटू कहे तिलक धारी सोई उदितू लोक रजपूत सोई गायब जाय काल को काटना और की सुने कछुआू कहना हंसना खेलना बात मीठी कहे सकल संसार को बसी करना खाइये पीजिये मिले सो संग्रह और त्याग में नाही पर ना ही परना बोलू हरी भजन को मगन व प्रेम से चुप जब रहो तब जान धरना सुंदर पिया की पिया को खोजती भाई बेहोश तू पिया के के बहुत से पत्नी ने खोजती मरी गयी ही पिया पिया एक एक सती सब होती है जर बिनु आगी से कठिन कठोर वो नाही जाके दास पलटू कहें शिश उतारी के शिष पर नाच जो पियाता ताके पूरा ठाकुर द्वारा पश्चिम मक्का बना पश्चिम मक्का बना हिन्दू और तुर्क दी और धाया पश्चिम मक्का बना पश्चिम मक्का बना पूरब मुर्ति बनी पश्चिम में कबू रहे हिन्दू और तुर्क सिर पटकी आया पश्चिम मक्का बना पश्चिम मक्का बना मूर्ति और कबूर ना बोले ना खाये कछु हिंदू और तुर्क तुम कहा पाया पूरब ठाकुर द्वारा पश्चिम मक्का बना पश्चिम मक्का बना दास पलटू कहे दास पलटू कहे पाया तीन आप में मुए बैल ने कब गाया आ पूरा ठाकुर द्वारा पश्चिम मक्का बना पश्चिम मक्का बना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 तो फिर करोगे क्या फिर हाथ में समय तो बचता नहीं इसलिए पलटू कहते हैं अजहू चेत गेतो धरा पर लुटाया नहीं प्यार अब तक अरिमौत अपना कदम तू हटा ले समय की त्रसित आत्मा के अधर पर अभी तो सुधाबूंद बनना मुझे है अभी तो किसी झोपड़ी की अमा ने मधुर चांदनी उतरना मुझे है किसी नी को उठा धूल मै से बनाया नहीं देव श्रृंगार अब तक अरिमौत अपना कदम तू हटा ले हुई मौन आंसू भरा गीत गाकर उसी आंख में अब सपन तो बसा लूं बिना प्यार के चल रहा जो अकेला जरा उस पथिक की थकन तो मिटा दूं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 इससे मिला क्या है जो थोड़ा बचा है इसे भी ऐसे ही गवा देना है या कि कुछ कर लेना संसार को कितना ही जीतो जीत नहीं होती क्योंकि मौत आके सब खेल ही बिगाड़ देती अपने को जीते ही जीत होती मन के जीते जीत उसी जीत के ये आज के वचन है राज तनमय करे भक्ति जागीर ले ज्ञान से लड़े रजपूत सोई क्षमा तलवार से जगत को बसी करे प्रेम की जुज्ज मैदान हो लोभ और मोह हंकार दलमारी के काम और क्रोध ना बचे कोई दास पलटू कहे तिलक सोई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 अपनी देह को चला नहीं पाते ये छोटी सी देह भी तुम्हारा मानती नहीं ये छोटी सी देह भी तुम्हारा सुनती नहीं ये छोटी सी देह भी तुम्हारी छाया नहीं बनती ये भी तुम्हारी मालिक तुम कैसे राजा बनोगे इस देह की गुलामी भी नहीं छूट पाती है राज तनमय करे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 पीछे तो ना समझ से ना समझ भी पछताते समझदार वही है जो उसी क्षण में जाग जाए जब क्रोध उठा है उसी क्षण में होश को संभाल ले उसी होश से मालकित पैदा होती मालकित का मतलब तुम समझ लेना मालकित का मतलब जबरदस्ती नहीं शरीर को कोड़े मारकर शरीर को भूखा रखकर उपवास करवा के अगर तुम मालिक बन गए तो वो मालकियत नहीं वो झूठी मालकी शरीर स्वस्थ चाहिए शक्तिशाली चाहिए ऊर्जा से भरा हुआ चाहिए फिर भी मालकी चाहिए तो दुनिया में दो तरह की मालकी होती एक तो मालकियत होती कि शरीर को इतना कमजोर कर लो उसमें कुछ दम ही न रह जाए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 मगर ये मालकियत हुई ये घोड़ा तो मुर्दा हो गया मालकीयत का तो मजा तभी था जब इस घोड़े में प्राण थे और ये हवाओं से बाजी लेता था मालकीत का तो मजा तभी था जब ये घोड़ा वीरिवान था इसे कमजोर करके मालिक बनने में मजा नहीं ये तो मालकीत का धोखा है ये रहे पूरा शक्तिशाली और फिर मालकीयत तो ख्याल रखना दमन के द्वारा जो मालकीयत आती है पलटू उसकी बात नहीं कर रहे हैं आगे सूत्र में साफ हो जाएगा पलटू कह रहे हैं बोध से जो मालकीयत आती अपने भीतर चैतन्य को घना कर लेने से जो मालकीयत आती इन दोनों में क्रांतिकारी भेद है दमन से तुम तो जाते नहीं सिर्फ तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाता है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 अपने भीतर राम राम राम राम राम राम करने लगता है दीवाल खड़ी करता राम राम की ताकि भूल जाए ये स्त्री दिखाई पड़ गई ये भी भूल जाए फकीरों की कथा है एक बूढ़ा फकीर और एक युवक फकीर आश्रम वापस लौट रहे छोटी सी नदी पड़ती और एक सुंदर युवती नदी पार करने को खड़ी लेकिन डरती है अनजानी नदी है पहाड़ी नदी है गहरी हो खतरनाक हो बड़ी तेज धार है बूढ़ा सन्यासी तो नीचे आख करके जल्दी से नदी में प्रवेश कर जाता है क्यूँकी वो समझ जाता है कि ये पार होना चाहती हाथ का सहारा मांगती है लेकिन वो डर जाता है हाथ का सहारा इस बात में पढ़ना ठीक नहीं लेकिन युवक सन्यासी उसके पीछे ही चला आ रहा है वो युवती से पूछता है कि क्या कारण सांझ हुई जा रही है जल्दी ही सूरज डूब जाएगा और युवती अकेली छूट जाएगी वो युवती कहती मैं बहुत डरी हुई पानी में उतर पे घबराती हूँ मुझे उस पार जाना है तो युवक सन्यासी उसे कंधे पर ले लेता है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 तो आंख बंद कर लेने से आंख झुका लेने से क्या होगा किसको धोखा दे रहे हो? तो वो एक तो साधारण आदमी है जिसके शरीर में ज्वर उठता वासना का सौंदर्य को देखकर और एक तुम्हारा तथाकथित कथित उसके भीतर भी ज्वर उठता लेकिन वो आंख झुका लेता दोनों के भीतर शरीर भागना चाहता है एक भागने देता है दूसरा शरीर को जबरदस्ती रोक लेता है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 लटू इसके समर्थन में नहीं है कहते हैं एक और रास्ता है लड़ो मत वासना से लड़के कहां जाओगे घाव बन जाएंगे कुछ और बड़ी वासना को जता लो परमात्मा की वासना किसी और बड़े प्रेम से थोड़े भर जाओ थोड़ी आंख पर उठाओ इस सौंदर्य में भी इसलिए रस है कि सौंदर्य में क्षण भर को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 ज्ञान से लड़े रजपूत सोई बोध को जगाना है ज्ञान को उठाना वही है वही असली रजपूत वही छत्री ज्ञान से लड़े एक ही उपाय है जागरण अवेयरनेस बोध सुदति होश को संभाले इधर होश संभलता जाता है उधर शरीर पे मालकीयत आती जाती और जिस दिन अपने शरीर पर मालकीयत आ जाती जिस दिन पूरा हो जाता है उस दिन जीवन में बड़े सौभाग्य का मंगल क्षण आता है उस दिन जीवन में बड़े मंगलवाद्य बजते क्षमा तलवार से जगत को बसी करे और ऐसा व्यक्ति जिसने बोध के द्वारा अपने शरीर पर कब्जा कर लिया है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 कि क्षमा तो तभी हो सकती जब क्रोध पहले आ जाता हो क्रोध के बिना क्षमा कैसे होगी वो ज्यादा बेचैन हुए बात तो सीधी है अगर महावीर को महाक्षमा कहते हो तो उसका मतलब यह हुआ है कि महावीर को क्रोध आ जाता है फिर क्षमा कर देते मगर क्षमा के लिए क्रोध तो जरूरी हो जाएगा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 क्षमा कर देती। ये हमारी बाहर से दृष्टि हुई भीतर क्या हो रहा है महावीर के भीतर क्रोध नहीं उठ रहा क्षमा का सवाल नहीं उठता यही मतलब पलटू का है ज्ञान से लड़े रजपूत सोई राज तनमय करे भक्ति जागीर ले क्षमा तलवार से जगत को बसी करे फिर तो क्षमा की तलवार से जगत वश में होने लगता है प्रेम की जुज्ज मैदान हो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 यह युद्ध है सारा संसार का प्रेम का ही युद्ध प्रेम की ही जुझ ही चल रही है कहां प्रेम को टिकाऊं किस मंदिर में प्रेम की आरती चढ़ाऊ किसको बनाऊ मेरा आराध्य कौन बने मेरी प्रतिमा किसको पूजू किसके द्वार पर भजन गाऊं किसके चरण में सिर झुकाऊं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 लेकिन मशीन ही मशीन के बीच जीने वाला आदमी धीरे धीरे मशीन हो जाता है यंत्र हो जाता है उसके भीतर से मनुष्य तक हो जाती है उसका व्यवहार यंत्रवत हो जाता है अब ऐसे लोग हैं जो अपनी कार को प्रेम करते वो अपने बच्चे का सिन्ना थपथपाएंगे और अपनी पत्नी का आलिंगन न करेंगे मगर उनका कार का प्रेम अद्भुत है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 उनके चेहरे एक दूसरे से मिलने लगते हैं उनकी आंखें एक दूसरे से मिलने लगती है उनका ढंग व्यवहार मिलने लगता है ऐसा क्यों हो जाता है ये प्रेम का रसायन है सोच के प्रेम करना बहुत सोच के प्रेम करना बहुत मंथन से प्रेम करना बहुत मनन पूर्वक करना बहुत ध्यान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 जिसकी कोई चाहना रही चाह रही तो भिटमंगा वो युवा जोश से जरूर सिर्फ जोश से ही नहीं था बड़ी आत्मिक अनुभूति उसे हुई होगी रही होगी उसने बड़ी ठीक ठीक बात कही कि ये बेटा तुम्हारा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 तुम उसमें मिल ही जाओगे इसलिए दिगंबर बड़े शुद्धिवादी वो कहते हैं हम ये ये वचन ना इकट्ठे करेंगे अगर हमें महावीर को सुनना है तो हम मौन ही होना सीखेंगे और मौन होके ही समझेंगे और दूसरा बीच में हम उपाय ना लेंगे किसी मध्यस्थ को स्वीकार ना करेंगे ये बात भी महत्वपूर्ण है लेकिन आदमी कमजोर है सभी तो मौन नहीं हो सकते ये भी हम मान लें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 लेकिन जिस व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न होता है उसकी वाणी तीनों लोक तक पहुंच जाती है बिना पहुंचाए पहुंच जाती जो भी जहां भी जिस योनि में भी उसे सुनने के लिए उत्सुक हो जाता है वही खींचा चला आता एक अदम्य आकर्षण जैसे चुंबक का जन्म होता है और जो भी प्यासे हैं वे खिंचे चले आते कौन खींच रहा है क्यों खींच रहा है क्यों चल पड़े ये भी ठीक ठीक पता नहीं होता उदित त्यूलोक रजपूत सोई गाय बजाए के काल को काटना और की सुने कछु आपू कहना हंसना खेलना बात मीठी कहे सकल संसार को बसी करना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 फिरने दो पैरों को पढ़ने दो था तबनों पर मृदंग बजने दो नाचो गाओ गुनगुनाओ खाइए, पीजिए, मिले सो पहरिए। ये सूत्र मैं अपने सन्यासियों को कहता हूं खूब गांठ बांध लेना खाइए, पीजिए, मिले सो पहरिए, जो मिल जाए पहन लेना जो खाने को मिल जाए खा लेना जो पीने को मिल जाए पी लेना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 वो कहता है भिखारी बनाते हो तो भिखारी बने जाते ना अपनी जिद्ध है राजा बनने की ना अपनी जिद्द है भिखारी बनने की अपनी कुछ बनने की जिद ही नहीं है जो तुम्हारी मर्जी हो ऐसा ही समझो कि तुम एक नाटक में भाग लेने गए अब तुम ये थोड़ी कहते हो कि हम रामचंद जी ही बनेंगे नाटक का मैनेजर कहता है कि आप बड़े सुंदर लगते हो राम बिल्कुल जचोगे आपकी देह है ये धन कि मैं भला आदमी झूठ नहीं बोलता चोरी नहीं करता बेईमानी मैं, मैं रावण बनूंगा तुमने समझा क्या है अदालत में ले जाऊंगा मानहानि का दावा करूंगा तुमने ये बात ही क्यों कही नहीं तुम तैयार हो जाते हो तुम रावण का पाठ करने को भी तैयार हो जाते हो बड़े मजे से पाठ करते हो क्यों क्योंकि तुम जानते हो कि तो खेल है इसमें क्या पकड़ना क्या छोड़ना इसमें गरीब बनना पड़े तो गरीब बन जाते हो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 जब दो प्यारे मिल बैठे ध्यान अपने लिए रटत के सुंदरी पिया की पिया को खोजती भई बेहोश तू पिया कह के बहुत सी पद्मनी खोजती मर गई रह थी, रटत ही पिया पिया एक, एक सती सब होती है जरत बिन आग से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 और चढ़े एक बार तो फिर उतरती नहीं और जिसने पीली फिर दुनिया की और कोई चीज उससे जस्ती नहीं आखिरी चीज मिल गई कोहनूर मिल गया आप कंकड़ सुंदरू पिया की पिया को खोजती भई बेहोश तू पिया कह कह बार बार दोहराते दोहराते दोहराते आदमी बेहोश हो गया सीधी सी विधि है कि अगर तुम बैठो डोलो राम राम या अल्लाह अल्लाह तुम दोहराओ तुम थोड़ी देर में पहुंच समझोगे थोड़ी देर में तुम्हें समझ में आने लगेगा जैसे कोई भीतर शराब प्रविष्ट होने लगी किसी अज्ञात लोक से कुछ मदमाती चीज उतरने लगी कुछ मस्ती आने लगी आंखें सुर्ख होने लगी हाथ में एक नई ऊर्जा छाने लगी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 सब होती है जरत बिन आगे से कठिन कठोर वह ना ही कि तुमने कितनी कठिन तपश्चर्या किए वो तो सब अहंकार के ही ढंग है कोई कहता है मैंने इतने उपवास किए कोई कहता है कि मैं इतनी राज जागा कोई कहता ये किया वो किया ये सब परमात्मा इनकी तरफ झांकता भी नहीं क्योंकि ये तो अभी अहंकार की ही घोषणाएं कर रहे हैं कि मैंने इतना किया इतना धन त्यागा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 तुम कब्रों को घास खिला रहे मरे हुआ दल भी घास नहीं खाता तुम पत्थरों को खिला रहे हो और जिंदा परमात्मा चारों तरफ मौजूद है और जिंदा पर कहीं बोल के लिए भूखा है कहीं वस्त्रों के लिए भूखा है कहीं प्रेम के लिए भूखा है चारों तरफ परमात्मा भूखा है जो तुम कर सको वो इस परमात्मा के लिए करो और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 दूसरा सिर्फ अहंकार ना बने इतना आधा हुआ अब नृत्य भी उठे गान भी उठे उत्सव भी उठे देखते नहीं परमात्मा चारों तरफ कितने उत्सव में है में आप दिखाई पड़ता है आदमी को छोड़ के कहीं तुम्हें चिंता दिखाई पड़ती सब तरफ उत्सव चल रहा अहिरनेस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 बोल हर भजन को मगन हुए प्रेम से चुप जब रहो तब ध्यान धरना सुंदरी पिया पिया की पिया को खोजती भई कठिन कठोर वह झांके दास पलटू उतारी के सीस पर नाच जो पिया ताके पूरब ठाकुर द्वारा पश्चिम मक्का हिंदू और तुरक दो पश्चिम में कबर है हिंदू और तुरंक सिर पटकी आया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 और मैं प्रतीक्षा को तैयार हूं और प्रतीक्षा में भी उदासन होऊंगा हारूंगा नहीं थकूंगा नहीं नाचूंगा गाऊंगा इंतजार को भी आनंद ही बनाऊंगा